श्री राम कृष्ण वचनामृत पंचवटी में श्री राम कृष्ण सत्ताईस दिसंबर अट्ठारह सौ नृत्य गोपाल सामने बैठे हुए हैं सदा ही भावस्थ रहते हैं बिल्कुल चुपचाप श्री राम कृष्ण साहास्य गोपाल तू तो बस चुपचाप बैठा रहता है नृत्य गोपाल बालक की तरह मैं नहीं जानता श्री राम कृष्ण मैं समझा तू क्यों कुछ नहीं बोलता शायद तू अपराध से डरता है सच है जय और विजय नारायण के द्वारपाल थे सनक सनातन और ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था इसी अपराध से उन्हें इस संसार में तीन बार जन्म ग्रहण करना पड़ा था श्री गोलोक में विरजा के द्वारी थे श्रीमती राधिका कृष्ण को विरजा के मंदिर में पकड़ने के लिए उनके द्वार पर गई थी और भीतर घुसना चाहा श्री ने घुसने नहीं दिया इस पर राधिका ने श्राप दिया कि तू मर्चलोक में असुर होकर पैदा हो श्री ने श्री भी श्राप दिया था सब मुस्कुराए परंतु एक बात है बच्चा अगर अपने बाप का हाथ पकड़ता है तो वह गड्ढे में गिर भी सकता है परंतु जिसका हाथ बाप बाप पकड़ता है उसे फिर क्या भय है श्री की बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में है केदार चटर्जी इस समय ढाका में रहते हैं वे सरकारी नौकरी करते हैं पहले उनका ऑफिस कलकत्ते में था अब ढाके में है वे श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं ढाके में बहुत से भक्तों का साथ हो चुका है वे भक्त सदा ही उनके पास आते और उपदेश ले जाया करते हैं खाली हाथ दर्शनों के लिए न जाना चाहिए इस विचार से वे भक्त केदार के लिए मिठाइयाँ ले आया करते हैं केदार विनय प्रवत क्या मैं उनकी चीज़ें खाया करूं श्री राम कृष्ण अगर ईश्वर पर भक्ति करके देता हो तो दोष नहीं है कामना करके देने से वह चीज़ अच्छी नहीं होती केदार मैंने उन लोगों से कह दिया है मैं अब निश्चिंत हूं मैंने कहा है मुझ पर जिन्होंने कृपा की है वे सब जानते हैं श्री राम कृष्ण साहस यह तो सच है यहाँ बहुत तरह के आदमी आते हैं वे अनेक प्रकार के भाव भी देखते हैं केदार मुझे अनेक विषयों के जानने की ज़रूरत नहीं है श्री रामकृष्ण साहस नहीं जी ज़रा ज़रा सा सब कुछ चाहिए अगर कोई पंसारी की दुकान खोलता है तो उसे सब तरह की चीज़ें रखनी पड़ती है कुछ मसूर की दाल भी चाहिए और कहीं जरा इमली भी रख ली यह सब रखना ही पड़ता है जो बाजे का उस्ताद है वह कुछ कुछ सब तरह के बाजे बजा सकता है श्री रामकृष्ण झाउ तल्ले में शौच के लिए गए एक भक्त गढ़ुआ लेकर वहीं रख आए भक्तगण इधर उधर घूम रहे हैं कोई श्री ठाकुर मंदिर की ओर चले गए कोई पंचोटी की ओर लौट रहे हैं श्री राधा श्री रामकृष्ण ने वहां आकर कहा दो तीन बार शौच के लिए जाना पड़ा मल्लिक के यहां का खाना घोर विषयी है पेट गरम हो गया श्री राम के पान का डब्बा पंचवटी के चबूतरे पर अब भी पड़ा हुआ है और भी दो एक चीजें पड़ी हुई है श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा वह डब्बा और क्या क्या है कमरे में ले आओ यह कहकर श्री राम अपने कमरे की ओर जाने लगे पीछे पीछे भक्त भी आ रहे हैं किसी के हाथ में पान का डब्बा है किसी के हाथ में गड़ुआ आदि श्री राम दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं दो चार भक्त भी वहाँ आकर बैठे श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तकिए के सहारे बैठे हुए हैं एक भक्त ने पूछा महाराज ज्ञान के द्वारा क्या ईश्वर के गुण समझे जाते हैं श्री राम कृष्ण ने कहा वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते एका एक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है साधना करनी चाहिए एक बात और किसी भाव का आश्रय लेना जैसे दास भाव ऋषियों का शांत भाव था ज्ञानियों का भाव क्या है जानते हो स्वरूप की चिंता करना एक भक्त के प्रति हंसकर, तुम्हारा क्या है भक्त चुपचाप बैठे रहे श्री रामकृष्ण सहास्य तुम्हारे दो भाव हैं स्वरूप चिंता करना भी है और सेव्य सेवक का भाव भी है क्यों ठीक है या नहीं भक्त सहास्य और संसंकोच जी हाँ श्री रामकृष्ण साहस्य इसीलिए हाजरा कहता है तुम मन की बातें सब समझ लेते हो यह भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है प्रहलाद को हुआ था परंतु उस भाव की साधना के लिए कर्म चाहिए एक आदमी बेर का कांटा एक हाथ से दबाकर पकड़े हुए है हाथ से खून टप टप गिर रहा है फिर भी वह कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ लगा नहीं पूछने पर कहता है मैं खूब अच्छा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ पर यह बात केवल जबान से ही कहने से क्या होगा भाव की साधना होनी चाहिए